अजत्वपक्षर खगा स्तन्यम यता बत्सतरा क्षुधाता प्रिय प्रियुषित बिषण मनोरविंद यम प्रव्रजन तमनुपे तमेतकृत्यम द्वैपायनो बिरातरा जुहा पुत्रे तन्मयतया तरविने दुस्म सर्बूत हृदय मुनिम तो nama kamalana baya nama kama nama कमल पद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधाति पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मबुद्धि प्रकाशम मुमह प्रपदे आत्मराम पूर्ण काम परम निष्का परमहस मृग्यमान प्रेम रस परिपुत महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्राणी मात्र अर्थात प्रत्येक जीव दुखी है पांच प्रकार के क्लेश उसे दुख दे रहे हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच क्लेश होते हैं अविद्या माने अज्ञान अस्मिता माने अहंकार राग माने अटैचमेंट द्वेष माने दुश्मनी अभिनिवेश माने मृत्यु का भय हर समय मृत्यु का भय हम मर न जाए ये पांच प्रकार का क्लेष तीन प्रकार का ताप आध्यात्मिक आधिदैविक आध्य आधि आध्य इसी प्रकार तीन प्रकार के शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीन प्रकार के कर्म संचित कर्म प्रारब्ध कर्म क्रियमाण कर्म तीन प्रकार के गुण सात्विक राजस मस ये तमाम प्रकार की विपत्तियां प्रतीक्षण हमको कष्ट दे रही हैं आश्चर्य है फिर भी हम जीवित है दुख भोगते भोगते अभ्यस्त हो गए हैं दुख भोगने के आदि हो गए हैं लेकिन सबको धोखा देते रहते हैं दिन भर मुस्कुराते रहते हैं कोई मिला बाहर का हो कोई हो हेलो <laughs> ऐसे मुख को फैला करके मुस्कुराने की एक्टिंग करते हैं हम लोग यानी हम बड़े आनंद में और मुंह से भी बोलते हैं ऑल एक भी राइट नहीं है एक साब रांग झूठ बोलता है प्रत्येक व्यक्ति इन सब दुखों से कैसे छुटकारा पाया जाए और एक शब्द में अगर कहो तो माया से मुक्ति कैसे मिले एक सेंटेंस में इन सब दुखों का कारण एक पावर है शक्ति है माया ये शक्ति है भगवान की माया तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम श्वेता चतरोपनिष चौथे अध्याय का दसवा मंत्र माया भगवान की शक्ति है उसका अध्यक्ष भगवान है मायाधीश वही माया हमारे साथ भी है लेकिन हम हैं मायाधीन एक अक्षर का अंतर है वो मायाधीश श्रा और हम मायाधीन बस उसी एक अक्षर ने अनाध काल से अनंत प्रकार के दुख दिए तो इससे हम कैसे छुटकारा पाएं प्लस एक ही वाक्य में दूसरा लक्ष्य बोल दीजिए भगवान का आनंद कैसे मिले दो प्रकार का आनंद होता है एक भगवान का आनंद एक माया का आनंद माया का आनंद तीन प्रकार का होता है सात्विक राजस तामस तामस भी होता है आनंद जो तामसी व्यक्ति के लोग होते हैं उनको शराब मिल जाए हाँ आज तो मजा आ गया अरे इतनी मजा कि माँ बाप बेटा स्त्री पति भगवान लात को लात मार दे एक पैग पर एक पैमाने पर सात निछावर ओ जैसे संत लोग प्रेमानंद के नशे में भुक्ति मुक्ति पर लात मार देते हैं ऐसे वो तामसी शराब के नशे में लोक परलोक सब पर लात मार देता है ऐसे ही राजसी सुख होता है वो तो आप लोगों को खूब मिलता ही है रोज माँ से बाप से भाई से बीबी से पति से रसगुल्ले से और एक सात्विक सुख होता है ये देवताओं का सुख आत्मा का सुख ये ज्ञानियों को मिलता है आत्म ज्ञानी को सात्विकम सुख मात्मोत्थम निर्गुणम मदप भगवान कह रहे हैं सत्गुण का सुख जो है ये आत्मा का होता है और निर्गुण सुख परमात्मा का होता है वो भक्ति से मिलता है कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम मनिष्ठम निर्गुणम स्मृतम ग्यारह पच्चीस चौबीस ग्यारह पच्चीस उन्तीस भागवत तो ये बहुत प्रकार के माइक सुख भी होते हैं और दिव्य सुख भी बहुत प्रकार के होते हैं एक ब्रह्मानंद होता है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद जो ब्रह्म ज्ञानियों को मिलता है और एक भक्तों का प्रेमानंद होता है वो प्रेमानंद भी बहुत प्रकार का होता है शांत भाव का दास्य भाव का सख्य भाव का बात्सल्य भाव का माधुर्य भाव का उसमें भी कई भेद हैं, सखी भाव का कांत भाव का समर्थारती का समंजसारती का साधारणी रती का द्वारिका के श्री कृष्ण का मथुरा के श्री कृष्ण का वृंदावन के श्री कृष्ण का कुंज के श्री कृष्ण का निकुंज के श्री कृष्ण का एक से एक मधुर प्रेमानंद हैं हम उनको नहीं जानते लेकिन चाहते हैं वो कैसे मिले इस पर विचार किया गया वेदों शास्त्रों के द्वारा पता चला कि ब्रह्म जीव माया इन तीनों के तत्व ज्ञान से ही वास्तविक ज्ञान होगा तब हमारा भगवान का संबंधक ज्ञान होगा और उनके पाने के उपाय का ज्ञान होगा फिर हम उपाय करेंगे तो फिर वो आनंद मिलेगा आपको बताया गया कि भगवान तो सर्वदृष्टा सर्वनियंत्रता सर्वसाक्षी सर्वसुहृत सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है जीव माया का अध्यक्ष है और करता है सृष्टि का पालक है सृष्टि का संघारक है उसके दो रूप हैं, एक निराकार एक साकार निर्गुण सगुण निर्विशेष सविशेष और दो प्रकार के उपासक हैं एक ब्रह्मज्ञानी और एक श्री कृष्ण भक्त दोनों पर बड़ी विस्तृत समीक्षा की गई और बताया गया ज्ञान का अधिकारित्व ही इतना कठिन है कि अरबों में भी कोई नहीं मिलेगा और कलयुग में तो असंभव है क्योंकि उसकी पहली शर्त है शांता मन पर कंट्रोल इसलिए वो हमारे काम का नहीं और अगर पूर्व संस्कार वश कोई अधिकारी मिल भी जाए तो जब वो चलेगा तो मार्ग में ज्ञानी अपने ही बल पर चलता है इसलिए बार बार पतन होता है यहां तक कि अंतिम चोटी पर पहुंच के भी आरोह्य कृत परम पदम तत पतन भागवत दस मध के दूसरे अध्याय का बत्तीसवां श्लोक परम पद पर पहुंचकर फिर उसका पतन हो जाता है लेकिन भक्त का नहीं हो सकता त्वया भी चरंत निर्भया दसम स्कंद के दूसरे अध्याय का तैतीसवा श्लोक और अगर आत्मज्ञान के बाद में कोई भगवान श्री कृष्ण के शरणापन्न होता है और उनकी कृपा से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो वो माया से उत्तीर्ण हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं भगवत कृपा से माया से उत्तीर्ण होकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो जाएगा और जब तक शरीरधारी बनकर संसार में रहेगा तब तक अंतकरण की उपाधि पर ब्रह्मानंद का अनुभव करेगा सोपाधि ब्रह्मानंद निरुपाधि ब्रह्मानंद तो मरने के बाद जब ब्रह्म में एकत्व हो जाएगा तब प्राप्त करेगा तू तो जब तक को संसार में जीवित है ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा है और इधर श्री कृष्ण का भक्त प्रेमानंद का अनुभव कर रहा है तो इन दोनों की तुलना की गई और आपको बताया गया कि ब्रह्मा से लेकर शंकराचार्य तक सब निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हुए आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ परमहंस लोग श्री कृष्ण के प्रेमानंद में बरबस विभोर हो गए बरबस हटात विभोर हो गए अर्थात उन्होंने प्रयत्न नहीं किया अपने आप उनके मन ने ब्रह्मानंद का त्याग कर दिया और प्रेमानंद में निमग्न हो गया यह आपको सब विस्तार से बताया गया एक बार तमाम परमहंस इकट्ठे हुए सब ने अपनी अपनी बीती सुनाई मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या कहा था उन लोगों ने एक परमहंस कहता है कसमय किम कथनीय कस्य मनः प्रत्ययो भवति। आपस में बात कर रहे हैं लोग। अरे यार किसी से कैसे कहू अरे यार किसी से कैसे कहू कोई मानेगा नहीं कथनीय कस्य मन प्रत्यय भवती जिसके मन में विश्वास होगा अगर मैं कह भी दू अरे चलो कह देता हूं कोई माने चाहे न माने क्या रमयत गोप बधूटी कुंज कुटीरे परम ब्रह्म हम लोग तो ब्रह्म में रमण करने को व्याकुल रहते हैं प्रयत्न करते हैं और ब्रह्म इन गोपियों के साथ रमण करने का प्रयत्न कर रहा है कुंज में हमने आंखों देखा है दूसरा परमहंस कहता है हा यार ठीक कहते हो तुम कम प्रति कथई तुम्हें से वो भी यही बोल रहा कम प्रति कथई तुम्हें से संप्रति प्रती माया तू गोप नया कुंजे गोप बिटम ब्रह्म अरे यार किससे से कहूं कौन, कौन मानेगा मैंने देखा है कुंज में गोपियों के पीछे पीछे दीवाना होकर के हमारा ब्रह्म भाग रहा है तीसरा कहता है श्रृणु सखी कौतुक में कम नंदनिकेतांगणे मया दृष्ट गोधूल धूसरा गो नृत्यति वेदांत सिद्धांता अरे यार मैंने देखा आंखों से कहा देखा नंद के आंगन में क्या देखा ये वेद वेदांत का जो सिद्धांत है ब्रह्म वो धूल से धूषरित तो होकर यशोदा मैया की ताल पर नाच रहा है ये हम लोगों की समाधि में तो आता नहीं एक बेपढ़ी लिखी बुढ़िया के ताली के अनुसार नाच रहा है वो ब्रह्म दूसरा कहता है निरजन मजम पुरुषम जर संचिता सकत स्फुर हठात स्फुर हंत हृदंतरे गोपस्य गोपस्कोपिशु रंजन पुंज मंजू अरे हर मैं तो बड़ी मेहनत से समाधि में जाकर सर्व व्यापक निरंजन ब्रह्म में लीन होता तुम तो मेरा ब्रह्म तो चला गया उसकी जगह एक ग्वाला नीले रंग का मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया जबरदस्ती एक और बोला क्रमात् क्लेश क्रम पंच विधेयर परम तद्यन कह पुतो नाकृति श्यामो यमोद भर प्रकाश तच कलेश को पार करके जो ब्रह्मानंद मिला उसमें मैं डूबा रहा उसको व्यर्थ करते हुए उसको मिटाते हुए ये नीले रंग का बालक कहां से आ गया इसको मैं जानता भी नहीं फिर एक परमहंश कहता है धन्य गोकुलन्या वयमिह मन्याम हे जगति शंकराचार्य कह रहे हैं धन्यागोकुल कन्या वयमिह मन्याम हे जगति या शाम नयन सरोजे स्वंजन भूतों निरंजनो बसती अरे इन गोपियों के भाग्य की क्या कहे जो ब्रह्म हम लोगों की समाधि में नहीं आता वो इनकी आंखों में अंजन बनकर जबरदस्ती घुसा हुआ है ये डांटती है फिर भी वो पीछे लगा हुआ है एक बार नारद जी गए भगवान के दर्शन करने कि सुना है ब्रिज में अवतार हुआ है हमारे प्रभु का चले दर्शन करिया में गए नंद के घर में ओ आंगन में सीधे आकाश मार्ग से वो अलौकिक भगवान के अवतार है वो तो उनको गेट से जाने की जरूरत नहीं पड़ती जहां चाहे वहां प्रकट हो जाएं। आंगन में जाकर खड़े हुए वहां यशोदा मैया खड़ी थी और यशोदा मैया की साड़ी पकड़कर ठाकुर जी बुरझाए हुए थे और फिर लौट गए जमीन पर रोने लगे नारद जी ने चोरी चोरी देखा और सोचने लगे इसमें ब्रह्म कौन है ये जो गोद में जाने को रो रहा है ये ब्रह्म है या जो तिरस्कार कर रहा है हा? हमको काम है मैं जा रही हूं दही मथने वेद के अनुसार तो ब्रह्म की गोद में जाने को जीव रोता है तो क्या स्त्री बनकर के ब्रह्मा आ गया है परेशान बिचारे अरे समझ गया समझ गया <laughs> तब बोले किम्रूमस्तव यशो दे कति कति सुकृत क्षेत्र गत्वा की बृंद पूताजिताय नो शक्रो न स्वयं भूर्न च मदन ऋपुर्जे प्रसाद तत्पूर्ण ब्रह्म अरे मैया यशोदा तूने कौन कौन सा पुण्य किया है मैंने भी सब वेद समझा है ऐसा तो कोई वेद में कर्म नहीं लिखा है जिसका ये फल हो कि ब्रह्म गोद में आने को रोवे और जीव धुतकें जाओ खेलो हमारे पास समय नहीं है घर के तमाम काम करने हैं तुम्ही को गोदी में लेके बैठे रहे वेद तो खाली इतना बताता है कि तुमको ब्रह्म से मिला देगा बस लेकिन ब्रह्म स्वामी बनकर रहेगा वो आनंद ब्रह्म है ये तो रोने वाला ब्रह्म है और गोद में जाने को रो रहा है और जीव कह रहा है मेरे पास समय नहीं है अरे जिसकी गोद में जाने को ब्रह्मा शंकर तरसते हैं मदन रिपू स्वयं भू वो तेरी गोद में आने को रो रहा है मैया तू कहती है जाओ मैया ने बांध दिया एक परमहंस पहुंचा उसने देखा अरे मेरे ब्रह्म को बांध दिया एक कैसी बुढ़िया है लेकिन मैं क्या बोलू जब ब्रह्म कुछ नहीं कर पा रहा है तो मेरा मैं तो दास हूं ब्रह्म का ज्ञानी देखता रहू बस फिर बोला यशोदया सम कापी देवता नास्तले उलूखले जया बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मि यशोदा के समान कौन पर्सनैलिटी हो सकती है कि जिसने उखल में बांध दिया ब्रह्म को और सारे विश्व को मुक्ति देने वाला ब्रह्म रोकर अपनी मुक्ति चाहता है मैया छोड़ दे मैया छोड़ दे मैया मारे मत और मैया डंडा लेके खड़ी है तूने बहुत शैतानी की है आज नहीं छोड़ूंगी मैं अंतिम रस का अंतर बता रहा हूं कि ज्ञानियों का ब्रह्मानंद भक्तों के प्रेमानंद के आगे खिलवाड़ हो गया ओ भक्त रसाम सिंधु में कहा गया ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध कृता भक्त सुखाम भोधे परमाणु तुला मित गुना करो ब्रह्मानंद में तो भी प्रेमानंद के बिंदु के बराबर भी नहीं हो सकता इसलिए ब्रह्मानंदी प्रेमानंद को पाकर बरबस भूल जाता है तो एक तो अधिकारी में भक्ति का सब अधिकारी दूसरे जब चलने लगे तो ज्ञानी का बार बार पतन और भक्त को भगवान संभालते हैं और अगर कहीं कोई ज्ञानी पहुंच भी गया ब्रह्मानंद पा भी लिया तो वो प्रेमानंद के आगे उनका सुख नगण्य है हाय ये कई सुख दोनों ब्रह्म का सुख वो भी है और ये भी ब्रह्म का है लेकिन श्री कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है यदा पश्चात पश्चते रुक्म वर्णम करतार मीसम पुरुषम ब्रह्म योनिम वेद कह रहा है मुंड तीसरे मुंडक के पहले खंड का तीसरा मंत्र गीता कहती है ना ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्य सा व्यय से चाश्वत चा। से च चा धर्म से सुख से अध्याय का सत्ताईसवा श्लोक ब्रह्म मेरे अंदर रहता है मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं माने आश्रय हूं शंकराचार्य ने इसका उल्टा अर्थ किया कि निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म का आश्रय है और प्रतिष्ठा का अर्थ प्रतिमा किया और उन्हीं के अनुयायी विद्यारण वगैरह ने कहा नहीं नहीं ये हमारे गुरुजी का अर्थ ठीक नहीं है प्रतिष्ठा माने आश्रय ब्रह्म के आश्रय भूत है श्री कृष्ण तो एक होते हुए भी रस वैलक्षण में इतना बड़ा अंतर है और फिर अगर न भी अंतर कोई माने चलो हम मान लेते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है अधिकारी तो हो और फिर मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था क्लेशो रसते अव्यक्ता शक्त चेतसान अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहबद भी गीता बारहवें अध्याय का पांचवां श्लोक देहधारियों के लिए बिना नाम रूप वाले की उपासना करना आह अत्यंत कठिन है कलयुग में तो असंभव है कलि युग योग यज्ञ नहीं ज्ञान इक न साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ये सब कुछ नहीं है भक्ति का स्वरूप आपको बताया गया कि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो और वो भक्ति अनन्य हो अनन्य हो वासुदेवम परित्यज ये न्यम देव तकवामृतम समूढ़ात्मा भूंग हाला हलम विषम स्कंद पुराण वेद्यास कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर जो और देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो अमृत छोड़कर कर विष पीते हैं हे भगवान हाला हलम विषम सबसे भयानक होता है हलाहल विष्णु क्यों अरे सबके आधार तो श्री कृष्ण है एक एक पत्ते में पानी क्यों डालते हो जड़ में पानी डालो यमूल निषेचन तृप्य तत्स्कंधभुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रिया तथा सर्वाह मच्युते ज्याव चार अस्कंद का इक्कीसवे अध्याय का चौदाहवा श्लोक जैसे वृक्ष के मूल में पानी डालने से उसके तने में उपशाखा में पत्र में पुष्प में फल में जल पहुंच जाता है उसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है अलग अलग नहीं करनी पड़ती ये हरिस्तानी जगंत रजते जंत बत्र स्थावरा जंगमा अपि जिसने भगवान की भक्ति कर ली पद्माण कहता है अस्थावर जंगम जीवों को भी उसने प्रसन्न कर दिया देवी देवता आदि की बात कौन करे सब नाचते हैं देवता लोग हरे श्री कृष्ण का भक्त हो गया खुशी मनाते हैं अरे एक बार जरा सा मुंह डाफ हो गया था इंद्र का अभी पांच हजार वर्ष पहले आप लोगों ने सुना होगा श्री कृष्ण ने उसकी पूजा बंद कर दी ब्रिज में सब नंदो वगैरह हर साल पूजा करते थे कि वृष्टि करता है और उसको न पूजा करोगे तो ठीक से पानी नहीं बरसेगा वो बृष्टि का देवता माना जाता है श्री कृष्ण ने कहा कि यह सब तो बड़े देवी देवता के उपासक हैं इनको बंद करना पड़ेगा क्योंकि जानती देव व्रता देवान पितरीन जानती पितृव्रता जो देवताओं की भक्ति करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे वो तो नक्षवर है लेक्चर दे करके श्री कृष्ण ने बंद करा दिया स्वर्ग सम्राट इंद्र की पूजा हो इंद्र को पता लगा उसने कहा जरा से छो कर हमारी पूजा बंद कराई ऐसा तक वगैरह बुलाया बादलों को जो प्रलय में बरसते हैं और डुबो दो सारे ब्रज को इसकी शेखी निकल जाए दिन रात सात दिन बृष्टि किया आप लोग जानते हैं भगवान ने एक ये उंगली जो है आखिरी इसके नाखून पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया है पहाड़ को पूरे और सारे ब्रजवासियों से कहा जाओ इसके नीचे गाय सब ले आओ इसमें इसको बरसने दो कब तक बरसता है और सबको अपनी शक्ति से भूख प्यास भी मिटा दिया सात दिन छोटे से बच्चे को भी भूख नहीं लगी जो माँ का दूध पीता था कोई शारीरिक क्रिया नहीं किसी ने किया सब विभोर रहे और सखा लोग तो लठिया लगाए थे वो समझ रहे थे कि ये तो मक्कार है जरा सी उंगली लगाए है आपन लोग लठिया लगाओ नहीं गिर पड़ेगा पहाड़ आपस में बात करे देखे देखो इतना सीरियस मामला पहाड़ गिर पड़ेगा सब मर जाएंगे लेकिन ये ऐसी दशा में भी एक उंगली का नाखून लगाए हैं हम लोग पूरी ताकत लगाए हैं तब तो ये रुका है पहाड़ खाओ को वो भगवान भगवान नहीं मानते अपना लंगोटिया यार मानते हैं भगवान मान ले तो फिर घोड़ा कैसे बनाएंगे ठाकुर जी को उबाह भगवान कृष्णा श्री दामान पराजिता खेल में हार गए ठाकुर जी जान के तो सखाओ ने कहा है घोड़ा बन बढ़ना पड़ा दौड़ दौड़े आठ तेज दौड़ अपने एड होती नहीं एडी, ठाकुर जी के पैर पेट में मार रहे है ऐसे ऐसे जैसे घोड़े को मारते हैं और तेज चल और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं सखा के लात को खाके ठाकुर तो जी से प्रेम करने वाले को अनन्न्य प्रेम करना होगा और निरंतर करना होगा ये सब मैंने सोन परमहंसों के द्वारा और कपिल महाराज के द्वारा अवतार के द्वारा और नवजोगीश्वरों के द्वारा अनेक प्रकार से आपको समझाया और मैंने अंत में आपको तो बताया था कि गौरांग महाप्रभु और रामानंद राय का जो विचार विमर्श साधन साध्य पर हुआ था बड़ा संक्षिप्त और बड़ा सुंदर और तमाम शास्त्र वेद पढ़ने की जरूरत नहीं महाप्रभु जी ने पूछा रामानंद राय से साध्य क्या है जीव का साध्य माने एम उद्देश्य लक्ष क्या है रामानंद भी बिनोदी उन्होंने कहा कि से लभते नारा अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी ब्राह्मण अपना कर्म करे क्षत्रिय अपना वैश्य अपना शूद्र अपना ब्रह्मचारी अपना गृहस्थी अपना बाण प्रस्थी अपना सन्यासी अपना अठारहवें अध्याय का पैतालीसवा श्लोक गीता महाप्रभु जी ने कहा यह तो आप बता रहे हैं स्वर्ग पाने का स्वर्ग तो नश्वर है अरे ये नहीं मैं भाई कोई बढ़िया लक्ष्य बताओ उन्होंने <coughs> कहा अच्छा अच्छा तो यत करोषि योशी यदश नुहोशी ददाश तपस्या कौंते तत्कुरुस्व मदर्पणम गीता नवे अध्याय का सत्ताईसवा श्लोक जो कुछ तुम करते हो कर्म धर्म जो भी ओ सब भगवान को अर्पित करो आ, आ, आ, उससे तो ठीक है ये लेकिन इससे तो कर्म बंधन कटने वाली बात है ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है इससे बड़ा बताओ कर्म करो फिर उसको अर्पित करो तो कर्म का फल नहीं मिलेगा उन्होंने तो कहा रामानंद ने की सर्वधर्मान परित्यजमा में कम शरणम व्रज हम तो सर्व पापे भ्यो मोक्ष अठारहवें अध्याय का छा श्लोक गीता सब धर्म कर्म चक्कर सब छोड़ और केवल मेरी शरण में आ जाओ माम एकम और जो तू कहता है पाप लगेगा पाप लगेगा तो अहम सर्व पापे भ्यो मोक्ष अरे पाप को क्षमा करने वाला दंड देने वाला मई तो हूं तो अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो धर्म कर्म छोड़ने का पाप उसको नहीं लगता अगर शरण में नहीं आए और धर्म कर्म भी छोड़ दे तो फिर उसको नरक देंगे हम महाप्रभु जी ने कहा हाँ, ये तो पाप नाश की बात तुम तो कर रहे हो अच्छा है लेकिन ये कोई सबसे बढ़िया वाला नहीं है गुड़ है मिस्त्री नहीं है अब बोले मुस्कुरा करके रामानंद राय अच्छा ब्रह्म प्रसन्नात्मा प्रसन्ना शोचति न का सर्वु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा भक्त मिजा यादृश तक मतथ ज्ञात्वा विशते तदनंतर अठारहवें अध्याय का चौवनवा पचपनवा श्लोक पराभक्ति के द्वारा मुझको जान लेता है मैं कितना हूं क्या हू और फिर मुझको जान करके मुझ में लीन हो जाता है और ठीक है लेकिन इसमें तो मुक्ति बताई गई है युज मुक्ति मैं तो इसका बड़ा विरोधी हूं मोक्षोक्ष नहीं चाहिए हमको अब बोले रामानंद ज्ञाने प्रयास मुद पास्य ज्ञ प्रयास मुद्पा न मंत्र शुरीय वार्ता स्थान स्थिता श्रुतिगतां तनुब मनोभि ये प्रायसो जीत जी तो प्यितई स्त्रोक ज्ञानवान सब छोड़ दे कर्म ज्ञान तपश्चर्या योग सब और एक जगह बैठकर कहीं भी हाँ कहीं भी गंदी से गंदी जगह हो स्थाने स्थिता और भगवान की लीला कथा आदि का स्मरण कीर्तन करते हुए भगवान से प्यार करे श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए व्याकुलता बढ़ाए ये लक्ष्य महाप्रभु जी ने कहा हा हाँ, अब आप ठीक बोले ये लक्ष्य है जीव का इसी को भक्त रता रसामृत सिंधु में कहा सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम सब कामनाओं को छोड़ दो नंबर एक मैंने एक दिन बताया था न रहित होना चाहिए प्रेम मोक्ष तक की कामना न हो नारद जी ने अपने चौवनवे सूत्र में लिखा है गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अभिचिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम छे गुण नंबर एक गुण रहितम गुण रहित प्रेम होना चाहिए गुण देखकर प्रेम करोगे संसार में करते हो ना ये धनी है इससे ब्याह कर लो करोड़पति है अरे आठ रहेंगे कोठी कार में तो धनी से प्यार करोगे उसके धन को देखकर कल वो दिवालिया हो गया तो तुम्हारा प्रेम भी दिवालिया हो जाएगा अरे तो यार अरे तो गया किसी के गाने से बड़ा प्यार हुआ बड़ा मधुर गाती है और कल उसका गला बैठ गया सदा को डॉक्टरों ने कहा आप कभी नहीं ठीक होगा प्यार खत्म जिस गुण को देखकर तुम किसी से प्यार करोगे वो गुण खत्म प्यार खत्म जैसे शरीर देखकर संसार में लड़की लड़के प्यार करते हैं ना और चेचक निकल आई शरीर खराब हो गया कैंसर हो गया टीबी हो गया कोई बीमारी हो गई प्यार खत्म एक कथा है योगशीला नाम की एक लड़की थी एक राजा उसमें आसक्त हो गया और पिता देना नहीं चाहता था नहीं दे तो मरवा देगा और राजा तो योगशीला ने कहा कि पिताजी इनसे कह दो कि तो दो हफ्ते बाद आप आइएगा लड़की ले जाइएगा वो योग मार्ग की आचार्या थी योगशिला दो हफ्ते के बाद जब आए तो योगशिला के शरीर में मांस का नाम नहीं था हड्डी हड्डी थी देख के घबरा गया राजा भागा पीछे से तो योगशिला ने कहा ओ ठहरो मांस चाहिए वो कसाई की दुकान पर बिकता है जाके ले लो कोई भी गुण देख करके तुम किसी से प्यार करोगे वो गुण गया कि प्यार गया इसलिए गुण देखकर प्यार नहीं करना है राधा रानी से किसी ने कहा अरे वो चोर है जार है दूसरे के घर में चोरी करता फिरता है और तमाम लड़कियों से प्यार करता है तुम कहा चक्कर में पड़ गई उन्होंने कहा मुझे पता है तुम्हारे बताने के बहुत पहले से पता है मृगयूरी व कपी इंद्रम दिव्य दे मकृत विरूपम स्त्री जी तक कामया नाम बलिमापी बलिम बेस्ट तदा लम्बा दुस्त तत्कर्था मैं जानती हूं जितने अवगुण तुम बताना चाहते हो श्री कृष्ण में लेकिन क्या करू मन उन्ही को चाहता है सुंदर सुंदर शेखरो वा गुणिनो गुणिना बरोवा देशी मई सियात करुणाम बुधिर्वा कृष्ण सऐवाद्य गतिर्माय वे ही मेरे प्रियतम रहेंगे गुणी हो चाहे औ गुणी हो चाहे हो जैसे भी हो गौरांग महाप्रभु ने कहा हे hey, श्याम सुंदर तुम तीन ही काम कर सकते हो आश्लिसम पिन आदर्श मर्महतम करो तुआ वा यथा तथा विदधा तुम पटो मत प्राणनाथस्तु सव चाहे आलिंगन करके प्यार कर लो और चाहे चक्र चला के मार दो और चाहे उदासीन हो जाओ तुम कौन हो यहां कैसे आए ऐसे व्यवहार करो हम तीनों में चैलेंज करते हैं तुम हमारे ही थे हमारे ही हो हमारे ही रहोगे हम तुम्हारे हर व्यवहार में विभोर हो जाएंगे आ, जब भीष्ण पितामह के ऊपर भगवान ने रथ का पहिया लेके मारने का नाटक किया सीना तान के दांत पीस करके भाव चढ़ा करके और पहिया लेके मारने चले तो भीष्व पितामह मुस्कुराने लगेगा वाह वा, वा, क्या झांकी है वापट पीत की फहरा पीतांबर पहर रहा है वो झांकी उसी का ध्यान करते रहे वो छह महीने मरने के पहले तक तो भक्त तो वो है जो भगवान में गुण फुड़ नहीं देखता और उनसे कुछ चाहता भी नहीं जो चाहा वो दास नहीं देना देना प्रेम है लेना लेना कामना है और लेना देना एक बिजनेस है संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं एक तो लेना लेना मक्कार लोग और एक लेना देना ए भले आदमी लेना देना हमने रुपया दिया उसने साड़ी दिया उसने दुकान खोल रखा है हम उसी दुकान में गए हमने रुपया दिया उसने साड़ी दिया हम घर चले आए पांच मिनट में सब काम हो गया वो भी खुश हमको दो रुपया प्रॉफिट हो गया हम भी खुश ढूंढना नहीं पड़ा एक जगह गए लेके आ गए ये है लेना देना और चोरी कर लिया डकैती कर लिया 420 करके किसी से ले लिया यह है लेना लेना और देना देना ये भगवान और महापुरुष करते हैं ये संसार में और कोई नहीं कर सकता तो गुण रहित कामना रहित प्रेम होना चाहिए सा न काम है, माना एक सूत्र फिर बना दिया नारद जी ने सातवां बार बार न किंचित बाछती कुछ नहीं चाहता भक्त तो ऐसा प्रेम जो निष्काम भी हो अनन्न्य भी हो सर्वाभिलाषता शून्यम और कर्म योग आदि का आवरण न हो स्वरूप सिद्धा भक्ति हो ऐसी भक्ति करना है उस भक्ति के करने में जो सबसे बड़ी बात है वो है मन से स्मरण करना मन से स्मरण करना इसका नाम भक्ति उसके पीछे शर्त लगी है निष्काम अनन्य निरंतर ये तीन शर्त ऐसी भक्ति करने से क्या होगा भगवान मिलेंगे अरे भगवान को मत मांगो भगवान मिले न मिले भगवान से बड़ी चीज कोई है उसको लो न भगवान से बड़ी चीज क्या महाराज जी आज आप पी के आए अरे भगवान से बड़ी चीज क्या होगी अरे है हा मैंने अभी कल भी बताया आप लोग भूल जाते हैं भगवान से बड़ी है भक्ति प्रेम जिसके अंडर में भगवान रहते हैं वो चीज भगवान भगवान कोई बड़ी चीज नहीं है भगवान जब मिलते हैं अपने आप आते हैं वो बुलाना मत कभी वो अपने आप आएंगे तुम तो प्रेम करो बस जब आएंगे तो वो अपने आप बोलेंगे मांगो मांगो क्या मांगते हो कोई भक्ति नहीं कहता हम कुछ नहीं मांगते तुम तो मिल गए नहीं मांगते अब इराला भक्त भी शुद्ध प्रेम दो भक्ति दो अरे तो भक्ति से तो मैं मिला हूं हा हा मिले हो और भक्ति दो फल रूप एक सूत्र बना दिया नारद जी ने भक्ति फल है वृक्ष भी है फल भी है भक्ति से भक्ति मिलेगा और कुछ नहीं भगवान भगवान से सभी मिलते रहेंगे वो साध्य नहीं भगवान भी भी मिलेंगे मोक्ष भी मिलेगा रिद्धि सिद्धि मिलेगी लेकिन तुम मत मांगो कुछ तुम तो भक्ति मांगो बाकी सब अपने आप मिलेगी जो अपने आप मिलेगा उसको क्यों मांगो एहसान क्यों लो पिलाओ जी तुम केवल भक्ति मांगो बस उसके बाद भगवान उसके अंडर में भागे चले आएंगे और जब भगवान भागे चले आएंगे तो भगवान के अंडर में जो कुछ है वो सब अपने आप आ जाएगा ऐसी भक्ति करना है उसमें बहुत सी बातें और है विशेष विचारणीय वो बताई जाएंगी बोलिए लाडली लाल की